छिपकली की शिकायत एक द्वीप के घने जंगल में किसी समय एक विशाल छिपकली रहती थी इस द्वीप को हम आजकल बाली के नाम से जानते हैं उस जंगल में इतने अधिक कीट थे कि अपना खाना तलाश करने के लिए उस छिपकली को कहीं जाना न पड़ता था जब उसके वट वृक्ष के पास से कोई कीट गुनगुनाता हुआ आता तो वह अपनी लंबी छिपछिपी जीप बाहर निकलती और उसे पकड़ लेती छिपकली वह सब काम कर सकती थी जिन्हें करने की दूसरे जानवर सिर्फ काम कर सकते थे अपने पंजों पर लगे नन्हे खूटों की सहायता से वह पेड़ों पर चढ़ सकती थी डालियों पर भाग सकती थी अगर वह अपनी पूछ गवाह बैठती तो उसकी नई पूछ निकल आती थी जो पहली पहले से अधिक मजबूत होती थी रात में उसे जंगल में घूमना अच्छा लगता था उसकी ऊँची पुकार गेको गेको जंगल में सोए हुए जानवरों को जगा देती थी सब उसे छिछोरा खुदगर्ज प्राणी समझते थे लेकिन छिपकली के पास इस तरह चिल्लाने के अपने कारण थे कभी कभी खुद हुद सारी रात उसके पेड़ पर चोच मारता और उसे जगाए रखता कभी कभी जैसे ही उसे नींद आती बड़ी संख्या में जुगनू उसके निकट इकट्ठे हो जाते वह उसके आसपास उड़ने लगते और संध्या के आकाश को अपनी रोशनी से प्रकाशित कर देते उनके लाल और पीले शरीर आग की चिंगारियां, चिंगारियों के समान लगते एक शाम चिपकली के वट वृक्ष के पास जुगनू इकट्ठे होने लगे पहले एक झुगनू जगमगाया फिर बाकी झुगनू एक साथ जगमगाने लगे और जंगल में दूर दूर तक प्रकाश की लहरें चमकने लगी प्रकाश की किरणें इतनी चमकीली थी कि रात दिन में दिन में बदल सी गई घंटे पर घंटे बीतते रहे और जुगनू जगमगाते रहे आखिरकार छिपकली के लिए सहन करना कठिन हो गया पहाड़ी के ऊपर कोई महत्वपूर्ण ने बिस्तर से उठते हुए कहा आधी रात का समय है ओह बहुत महत्वपूर्ण है महाराज छिपकली ने झटपट कहा मैं सो नहीं पा रही जुगनू लगातार जगमगा रहे हैं वनराज मुस्कुराया है। अरे हम दोनों की एक ही समस्या है जुगनू तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम मुझे परेशान क्यों करते हो हमारे जंगल में रात के समय सब शांत तो और चुप रहते हैं जुगनू विनम्रता से बोले हम चमक कर किसी को कष्ट नहीं देना चाहते खुद खुद पेड़ पर ठोकर मारकर रात भर चेतावनी का संकेत दे रहा था हम तो बस उसके का संदेश सब तक पहुंचा रहे थे काला मोटा इस रास्ते पर, पर आती जाती है और अपने गोबर के ढेर रास्ते पर गिराती जाती है रास्ते को साफ कर मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ इन सारी शिकायतों से उठ कर वनराज अपने घर की ओर चल दिया जाने से पहले उसने काले गुबरे को आदेश दिया जैसे ही भैंस तुम्हें दिखाई दे उसे मेरे पास आने को कहना अपनी बात कहने ऐतु भैंस छटपटवार बनराज के घर आई जंगल का कोई प्राणी मेरे काम का महत्व तो नहीं समझता वर्षा जंगल के रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे बना देती है उन गड्ढों को भरने के लिए ही मैं गोबर के ढेर गिराती हूँ ताकि सब आसानी से रास्ते पर आ जा सके शेर इतनी जोर से दहाड़ा कि सारा जंगल काप गया न समाप्त होने वाली इन शिकायतों से शेर तंग आ चुका था पर वह हार मानने को तैयार न था उसने वर्षा से बात करने का सोचा वह गुनुंग बटूर की ओर चल पड़ा वह एक ऊंचा पहाड़ था जहां वर्षा बहुत निकट थी जब शेर पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा था हो वर्षा जंगल के रास्ते क्यों बर्बाद करती हो जिससे जानवरों को चलने में दिक्कत होती हो वर्षा के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए शेर थक कर जमीन पर बैठ गया उसने बाली की ओर देखा उसने झिलमिलाती नदियां नीले आकाश में टहलते हुए बादल और दूर तक फैली हरी हरी हरी भरी पहाड़ियां देखी वर्षा की बूंदे गिरने लगी और उसके थके हुए बदन में ऊर्जा भरने लगी और सारे जंगल को नव जीवन देने लगी शीतल हवा ने उसकी सारी चिंताएं मिटा दी वनराज को तब एहसास हुआ कि उसने मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया था वहां विश्राम करते हुए वो द्वीप की सुंदरता को निहारता रहा उसने उन सब के बारे में विचार किया जिनके लिए वर्षा हितकारी थी चाहे वो रंग बिरंगे पक्षी हो या शक्तिशाली जानवर या छोटे मच्छर वनराज मुस्कुराया और घर की ओर चल दिया रास्ते में जो कुछ भी दिखा उसका वह आनंद लेता रहा अपनी शक्तिशाली आवाज में वनराज ने आदेश दिया शिकायत करना बंद करो घर जाओ और एक दूसरे के साथ पैर से रहो घर पहुंचकर शेर ने छिपकली और उन सब को बुलाया जिन्होंने शिकायत की थी वनराज ने कठोरता से कहा वर्षा के जो लाभ है उनके बारे में सोचो कल कल करती नदियां जंगल के पेड़ पौधे और जो हम खाना खाते हैं सब कुछ वर्षा की देन है और छिपकली मैं तुम्हें याद दिला दू की वर्षा के बिना कोई कीट न होंगे और कीटों के बिना तुम भूखी रहोगे और दुखी हो जाओगी। बाली द्वीप के सब जानवरों ने यही किया अब अभुदूत इस बात का ध्यान रखता है कि छिपकली के पेड़ पर ठोकर न मारे जुगनू अब भी संध्या के आकाश को जगमगाते हैं लेकिन छिपकली के अधिक निकट नहीं आते और छिपकली दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही है अब शिकायत करने का कोई कारण उसके पास नहीं है